पातजल योग प्रदीप समाधिपाद अतः स्वरूप स्थिति वही स्थिति है जबकि चित्त की विक्षिप्त और एकाग्र भूमि पूर्ण रूप से निरुद्ध भूमि में बदल चुकी हो और ऐसी स्थिति में चित्त चित्तवृत्ति निरुद्ध सहज ही स्वाभाविक ही अनायास ही रहने लगी हो और इसीलिए उसे किसी प्रकार के भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसी स्थिति आने पर जो पुरुष का सहज ही स्वाभाविक ही अनायास ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है वही स्वरूप स्थिति है स्वरूप स्थिति तो उस स्थिति का नाम है जहाँ चित्त अनायास ही सहज ही स्वाभाविक ही निरुद्ध स्थिति में रहता हो पुरुष की स्वरूप में अवस्थिति और स्वरूप स्थिति में बड़ा भारी अंतर है पहली प्रयत्न की अवस्था है दूसरी सहज स्थिति है इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति आने पर जिस जिज्ञासु की स्वरूप स्थिति हो गई हो उसको भोगवश कोषमयी में अवस्था में भी प्रारब्धानुसार यद्यपि आना पड़ता है परंतु उस समय से पहले क्योंकि वह स्वरूप में स्थित था और भोग समय के समाप्त हो जाने के बाद वह स्वरूप स्थिति में ही रहता है इसलिए भोग काल की स्थिति भी उसकी स्वरूप स्थिति ही कही जाएगी भोग से पहले तथा भोग के पीछे जिसकी स्वरूप में स्थिति है वह भोग काल में भी स्वरूप में स्थित कहा जाएगा यद्यपि यह भोग भोगते समय कोषमयी हालत में है परंतु वह उसकी कोषमयी अवस्था है कोषमयी स्थिति नहीं जैसे एकाग्र भूमि चित्त को जब हम अपने प्रयत्न से निरुद्ध कर देते हैं तब वह उसकी निरुद्ध स्थिति नहीं वरम अवस्था है इसी तरह स्वरूप स्थिति वाले को जब जब भी भोगवश कोषमयी हालत में आना पड़ता है तब तब वह उसकी कोषमयी अवस्था ही कही जाएगी न कि कोषमयी स्थिति स्थिति तो उसकी स्वरूप स्थिति ही है और उस कोषमयी अवस्था में भी वह तभी तक आता है जब तक भोग समाप्त हो जाने पर वह सदा के लिए अपने स्वरूप में सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाता है अर्थात जब तक व्युत्थान चित्त की दशा दस, में वृत्तियों का निरोध क्रियाजन्य हो प्रयत्न से हो और स्थायी दृढ़ भूमि स्वाभाविक सहज और स्वयं होने वाला न हो गया हो तब तक वह निरोध की अवस्था अथवा स्वरूपावस्था है निरोध की स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति नहीं है बल्कि उस समय तक व्युत्थान की ही स्थिति है जो कि स्वाभाविक और दृढ़भूमि बनी हुई है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध स्थायी और दृढ़भूमि हो जाए और बिना किसी क्रिया और प्रयत्न के स्वाभाविक सहज ही प्रतिक्षण हर समय बना रहे तब वह निरोध की स्थिति अथवा स्वरूप स्थिति कहलाएगी